आध्यात्म रामायण महात्मा प्राप्ते कलयुगे घोरे ना पुण्य विवर्जिता दुराचार सर्वे सत्यवाता मुखा अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे परापवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिण पर स्त्री सक मनस पर हिंसा परायण वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे दूसरों के धन की इच्छा करेंगे पर स्त्री में चित्त लगावेंगे और पराई हिंसा करेंगे देहात्म दृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्ध याता पितृकृत द्वेशा श्रीदेवा काम किंकरा वे मूढ़ देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे वे प्र लोभ वेद विक्रय अभ्यस्त विद्या लोभरूपी ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे वे धनोपार्जन के लिए ही विद्या अभ्यास करेंगे और विद्या तथा तो ब्राह्मणत्व के मद से उन्मत्त हो जाएंगे तस्व जाति स्वजातिमा प्राय सरव क्षत्रियास्त तथा वैश्याधर्म त्यागशीलि क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्राय दूसरों को ठगने वाले ही होंगे तद्विद्रास्त ये ब्राह्मणाचार तत्परा श्रीअस्त पा प्राय सो भ्रष्टा भर्तव्यान निर्भया इसी प्रकार जो शुद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचारणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी स्वरुद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशय नष्ट बुद्धीना परलोक कथम भवेत् निसंदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगी इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा एते चिंता ये चिंताकूल चित्त जायते मम संत लघुपाए नये नैसा परलोक गतिर्भव तमुपाय तम मुख्या ही सर्वे यो भवान इस चिंता से मेरा चित्र निरंतर व्याकुल रहता है जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं